आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइन एफ एम सुनते रहिए मुस्कुराते सुन समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग विशेष एक मुद्दे पर बात करते हैं तो आज का जो मुद्दा है वो है पानी का प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन जी हाँ इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह राजीव हजेला जी हैं जो बीएसएफ से एडिशनल डीजी रैंक से रिटायर हो चुके हैं तो आइए उनसे बात करते हैं इस विषय पर आप सभी की तरफ से राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी राजीव जी वाटर पोल्यूशन की बहुत बातें हमने सुन रखी है लेकिन इसका एक्चुअली में आपके हिसाब से क्या मतलब है देखिये हम लोग जैसा सभी जानते हैं की आजकल हमारे नदियों में लेक्स में पॉन्ड्स में स्ट्रीम्स में या यहाँ तक कहें तो ग्राउंड वाटर में और ओशन आदमी जो जो है वो पानी जो है वो वो पानी काफी मात्रा में प्रदूषित हो गया है जी। तो इसे ही हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं जब पानी में जो ये डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं या टॉक्सिक पदार्थ हैं ये सीधे या इनडायरेक्टली उसमें आ, मिलते हैं तो फिर वो पानी जो है वो कंटामिनेट हो जाता है और ये कंटामिनेटेड जो पानी है वो ना केवल मनुष्यों के लिए नुकसानदेह है बल्कि जानवरों में या पानी में रहने वाली जो समस्त जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए भी ये नुकसानदेह है तो ऐसी स्थिति में हम ये बोलते हैं कि वाटर पोल्यूशन की स्थिति है और हम सबको मालूम है कि जो पानी है वो एक हमारे लाइफ का सोर्स है और हम लोग इसको पीने के लिए खाने के लिए खेती के लिए और रिक्रेशन आदि के बहुत से पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये जो वाटर पोल्यूशन है वो आजकल हमारे इन्वायरमेंट का एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गया है तो हम समझते हैं कि अब इस बात की जरूरत है कि हम इस विकट समस्या के बारे में हम लोग मिलकर के गहन चिंतन कर करें और कुछ न कुछ इसका सलूशन निकले ताकि जो मनुष्यों के लिए और आने वाली जो जनरेशन है वो उनको कम से कम स्वच्छ पानी मिल सके राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बात हम सभी के जहन में तो आती है कभी कभी हमें पानी उसका टेस्ट बदल जाता है उसका रंग बदल जाता है समझ तो पाते हैं लेकिन फिर अपने घर में हम लोग अपने लिए तो फ़िल्टर पानी यूज़ करते हैं और कभी कभी तो हम लोग बॉईल करके भी पानी को पीते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस समस्या को मूल रूप से हम लोग समझ उसकी जड़ को अगर ख़त्म करने की कोशिश करें तो इसके लिए मुझे लगता है कि सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा वाटर पोल्यूशन किन कारणों से होता है ये वाटर पोल्यूशन जो है इसके होने के बहुत से कारण हैं और जो मेन कारण है वो है जो शौचालय का जो शौचालय का जो वेस्ट होता है या पानी होता है तो वो उसका जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं जिसको हम इंग्लिश में सीवेज बोलते हैं या कचरे का जो पानी होता है जो चाहे घर से निकला हुआ हो चाहे फैक्ट्री सा का कोई डिस्चार्ज हो जब इन इनका डिस्चार्ज है वो नदियों में और लेक्स में या पॉइंट्स में होता है तो ये हम कहते हैं कि ये वाटर को पॉल्यूट उसने कर दिया है इसमें क्योंकि बहुत ही हार्मुल टॉक्सिक पदार्थ होते हैं तो दूसरा जो दूसरा आपने देखा होगा कि नदियों में या तालाबों में हम लोग कचरा फेंकते हैं जिसको हम डंपिंग बोलते हैं कि कचरे को डंप कर दिया नदियों में तो जैसे आजकल सभी नदियों में देखिए कितना कचरा तैरता हुआ पाया जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण है और इसका नेक्स्ट है इसमें जैसे फैक्ट्रियाँ जो हैं या इंडस्ट्रीज जो लगी हुई हैं वो अपना जो वेस्ट वाटर है जिसमें कि एस्बेस्टस, लेड पारा या और भी पेट्रोकेमिकल पदार्थ जो हैं जो कि हमारे ह्यूमंस के लिए या इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक होते हैं हानिकारक होते हैं वो डिस्चार्ज करते हैं आपने सुना होगा एक ऑयल की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है जैसे समुद्र में कोई जहाज ऑयल वाला जो है उससे लीक हो रहा है या उसका एक्सीडेंट हो गया तो ऑयल लीक करने लगता है समुद्र समुद्र में ऑयल मिल जाता है तो वो जो है ऑयल पॉल्यूशन कर देता है पूरा उसके बाद आजकल जो हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो इफेक्ट हो रहा है जिससे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये भी एक वाटर के को बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें जो है वो जो पानी के अंदर रहने वाली एक्वेटिक लाइफ या प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर असर पड़ता है और माइनिंग एक्टिविटी से भी काफ़ी वाटर पोल्यूशन होता है क्योंकि माइंस जब खुदाई जहाँ पर होती है तो वहाँ पर बहुत से मेटल वेस्ट होते हैं और सल्फाइड्स आदि होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे कारण हैं जो जिन कारणों से ये पानी में काफ़ी प्रदूषण फैल गया है कुछ आपने देखा होगा कि हमारे सोशल और सोशल कस्टम्स होते हैं या रीजनल प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें नदियों में आपने देखा होगा आजकल कहीं कहीं पर डेड बॉडीज़ भी बहा देते हैं जानवरों को मरने के बाद बहा देते हैं तो ये सब ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन काफ़ी फैल रहा है हमारे देश में बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया किन कारणों से हमारा जो पानी है वो दूषित होता है उसके बारे में आपने बताया है बहुत ज़्यादा जो है हम लोग कभी कभी इन सारी चीज़ों को देखते नहीं हैं लेकिन अब आप जब आपने बता दिया तो हमारी समझ में आ गया कि पानी का प्रदूषण किस वजह से और कैसे कैसे होता है आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और मेरे मन में बात आ रहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद अच्छा हमारे देश में वाटर पल्यूशन की क्या स्थिति है पूरे भारतवर्ष में पानी का जो प्रदूषण है उसकी जो स्थिति क्या है आ, हमारे देश में देखिए रमेश जी वाटर पोल्यूशन की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है इतनी क्योंकि सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि हमारे देश का जो सरफेस वाटर है जिसमें नदियाँ तालाब झील ये शामिल हैं ये अस्सी परसेंट जो है वो पॉल्यूटेड है और सरकारी आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो 50 परसेंट से ज़्यादा पलूट हो चुका है और इसका जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि इसका मेन कारण जो है वो हमारा 70 से 80 परसेंट जो सीवेज का पानी है वो नदियों में छोड़ा जाता है और इसमें हार्डली 20 से 30 परसेंट जो सीवेज का पानी है वो और ट्रीट करके उसको छोड़ते हैं बाकी तो सब एज इट इज़ इस उसी हालत में छोड़ दिया जाता है और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सरकारी आंकड़ों को को बता रहा हूँ आपको कि 2011 में जो हमारा एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसको सी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसने ही बोला था कि हमारे देश में केवल एक सौ प्लांट्स हैं आठ चार छोटे छोटे बड़े शहरों में मिला करके और उसमें से कितने काम करते होंगे कितने नहीं करते होंगे ये तो बात की बात है तो ये अगर इस स्थिति में हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे देश में क्या आ, कितना सीवेज का पानी नदियों में मिलाया जा रहा है और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश में 38 बिलियन लीटर जो सीवरेज पानी या म्यूनसिपल वेस्ट पानी है वो हर रोज़ जनरेट होता है जिसमें केवल 30 परसेंट ही ट्रीट किया जा रहा है और बाकी सब ऐसे छोड़ देते हैं <laughs> और नदियों की अगर हम आपको बात बताएं तो हमारे देश में दो नदियां जो हैं वो पूरी तरीके से पोल्यूटेड हैं और ये आंकड़ा जो है वो अभी पिछले पाँच साल में डबल हो गया है ज़्यादातर नदियाँ हमारी जो है वो जो है वो पूरा पूरी तरीके से प्रदूषित है और गंगा नदी जो है हमारी वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है पूरे वर्ल्ड में आजकल ये स्थिति है और हमारी एक अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था इंटरनेट पर कि एक 445 नदियों का सर्वे किया गया हमारे देश में और एक चौथाई नदी भी इसमें जो है वो नहाने लायक नहीं रह गई तो इसका मेन कारण जो मैंने आपको बताया था कि किन कारणों से ये वाटर पोल्यूशन होता है तो ये उसी की वजह है कि इसी वजह से हो रहा है और अगर हम ये ऐसा क्यों हो रहा है ये अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो हमारे सामने नोटिस में आई है कि हमारे जो शहरी इलाकों में हाँ जो लोग सोच का जो सोच का तरीका है उसमें 20 परसेंट लोगों के पास तो सोच की कोई व्यवस्था ही नहीं है शहरों आदि में छोटे बड़े मिलाकर के सोच की कोई व्यवस्था ही नहीं है आपने देखा ही होगा कि इस तरीके से लोग स्लम्प्स वगैरह एरिया में ख़ास करके वहाँ पर कैसे सोच वगैरह का प्रबंध है और अगर है भी छोटा मोटा तो वो सीवरेज नेटवर्क जो होता है शहर का उससे वो कनेक्टेड नहीं होते हैं और इसमें भी बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि हमारे देश में एक लाख चालीस हज़ार बच्चे जो हैं वो हर साल डायरिया या लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज जिसे कहते हैं उसकी वजह से लोग उसकी वजह से बच्चे मर रहे हैं और हर साल हमारे कंट्री में वाटर बॉन डिजीजेज जैसे डायरिया हो गया कॉलरा हो गया और इंटेस्टाइनल डिजीज़ हो गई ये बड़े शहरों से ले छोटे शहरों में सब हो रही है क्योंकि क्या हो क्या रहा है कि जो इस सीवरेज का जो लाइनें पड़ी हुई हैं वो कहीं ना कहीं ये साफ पानी जो म्यूनसिपलिटी सप्लाई करती है उसमें जाके लीक हो जाता है नहीं, नहीं। तो इसकी वजह से ये काफ़ी वाटर पोल्यूशन करता है तो अगर हम कुल मिला के देखें तो हमारे देश में साफ पानी की जो व्यवस्था है वो उसमें काफ़ी कमी है और एक ये भयंकर जो हमारी आ, मतलब बैंकर समस्या बन के आ गया है और आपको एक और बताऊंगा मैं वेस्ट बंगाल में मैंने नौकरी की है तो वहाँ पर ये आर्सेनिक पानी में पाया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है तो ये जो है जब मैं इसके बारे में देख रहा था ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पर आप जमीन से कोई भी पानी निकालिए तो उसमें आर्सनिक काफ़ी मात्रा में होता है तो वो पानी पीने लायक क्या और नहाने लायक भी नहीं होता है तो वहाँ पर उसके आर्सनिक के फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं तो एक मैं आंकड़ा इंटरनेट में देख रहा था उसमें हमारे छियासी डिस्ट्रिक्स हैं कंट्री में जिसमें कि आर्सनिक की पानी में पोल्यूशन है तीन सौ में नाइट्रेट का पॉल्यूशन है दो सौ में फ्लोराइड्स का जो पोल्यूशन है तो ये जो है वो काफ़ी मतलब बा, हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं इसमें किसी न किसी या तो ये सीवेज पानी से पल्यूटेड है या ये फिर इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया जो केमिकल्स जो ज़मीन के पानी में पाए जा रहे हैं उनकी वजह से पल्यूटेड है इसीलिए मैंने आपको कहा कि पानी साफ़ पानी जो है एक बहुत बड़ी विकट समस्या बन गई हम लोगों के लिए राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सा मुझे टेंशन जैसा हो गया कि इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम करना है जैसे कि हम लोग समय की मांग में जो भी टॉपिक्स लेते हैं और पिछली बार हमने जो टॉपिक लिया था पर्यावरण पर उस पर भी बहुत सारा काम करना है और ये वाटर पोल्यूशन पर भी काम करना है तो चलिए आगे और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे राजीव जी से मुझे लगता है कि पॉल्यूशन का यानी पानी का प्रदूषण से क्या असर हो सकता है उसके बारे में आगे जानेंगे और भारत देश में किस तरह से इसके ऊपर काम चल रहा है कौन कौन से कदम उठाए गए हैं वो हम आगे जानेंगे लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मधन नाइन्टी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कराते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राजीव हजेला जी से समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं खास एक विशिष्ट एक विषय पर जिसका नाम है वाटर पोल्यूशन जी हाँ पानी का प्रदूषण तो इस विषय पर जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से पानी प्रदूषित होता है उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की और भारत देश में इसकी क्या स्थिति है वो भी हमने जाना अब आगे देखते हैं कि इसका असर क्या पड़ रहा है राजीव जी आपका फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और ये बताएं कि वाटर पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन से क्या असर पड़ रहा है हमारे देश में या हमारे जीवन पर आ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो वाटर पॉल्यूशन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि किस इलाके में आ, कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है और जो पॉल्यूशन है वो कितनी मात्रा में है जैसे अगर मैं इसको एक एग्जांपल कोट करना चाहूं कि अगर हम एक नदी में एक इंक की शीशी पलट दें तो उससे कोई फर्क पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा उसमें वो नदी के पानी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई प्रदूषण नहीं होगा उससे मगर अगर हम वही नीले रंग की इंक जो है वो उसका एक नाला निकाल दें पूरा जो कि चौबीस घंटे पूरा नाले के शेप में गिरता रहे तो वो नदी का पानी जो है वो नीला पड़ जाएगा और वो जो है वो पानी पीने लायक भी नहीं रह जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि प्रदूषण कितनी क्वांटिटी में हो रहा है ये बहुत मैटर करता है तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो मनुष्यों पे और जानवरों पर और जो पानी में रहने वाली मछलियाँ आदि रहे जानवर है डिजीज़ से हो रहा है ये इसमें काफ़ी किस्म की डिजीज़ जो है जैसे डायरिया मैंने बताया आपको और कॉलरा हो गया टाइफाइड हो गया इंटेस्टाइनल डिजीजेज हो गई हेपेटाइटिस हो गई आर्सनिक फ्लोर, और फ्लोराइड से होने वाली जो बीमारियां हो गई ये हर साल हमारे देश में होती हैं दूसरा आपने देखा होगा कि एक्टिक एनिमल्स जो हैं वो वाटर पोल्यूशन के कारण वो उन पर असर पड़ रहा है जैसे फिश हैं क्रैब्स हैं या बर्ड्स हैं या कहीं के कि किसी किसी नदी में जो है डॉल्फिन हैं पहले डॉल्फिन नज़र आती थी अब डॉल्फिन भी नज़र नहीं आती हैं तो वो उनके ऊपर भी जो है ये असर पड़ता है और, और उसके बाद हमारी जो फूड चेन है वो वाटर पॉल्यूशन के कारण उसका उसके ऊपर असर पड़ रहा है होता ये फूड पोलू फूड चेन में कि जो ये मेटल या केमिकल जो उसमें पानी में मिल जाते हैं जैसे कैडमियम हो गया लेड हो गया तो पानी तो के अंदर छोटे छोटे से कीड़े मकौड़े या एनिमल्स होते हैं वो उसको खाते हैं बाद में उन एनिमल्स को बड़े एनिमल्स खाते हैं तो जैसे फिश है तो वो वो मर जाते हैं तो इससे पूरी फूड चेन के ऊपर इसका पोल्यूशन का असर पड़ रहा है और अगर मैं कहूँ तो इसका हमारे पूरे इकोसिस्टम पे एनवायरनमेंट पे भी वाटर पोल्यूशन का काफ़ी असर नज़र आ रहा है एक पर दूसरा दूसरे के बाद तीसरा ये सब चीज़ें जो है चेन की तरह जुड़ा हुआ है और एक साइकिल जो है टूट जाता है तो सारा चीज़ जो है बिगड़ जाता है बिल्कुल उसी तरह आपने बताया कि वाटर पॉल्यूशन किस तरह से होता है और इसका असर कहाँ कहाँ हो रहा है इसके साथ ही मुझे एक और बात पूछना है जैसे कि हमारे देश में ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारे देश में इस विषय पर आ, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं अब तक जब से आज़ादी हम लोगों को मिली है तब से सरकारें वाटर पोल्यूशन के विषय में काम तो कर रही हैं परंतु ये तो जो हमारे देश की आज़ादी इतनी बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से जो भी सरकारी कदम उठाए गए हैं या उठ उठाए जा रहे हैं वो जो है वो छोटे पड़ जाते हैं तो इस यही कारण है कि हमारा जो वाटर पोल्यूशन की समस्या जो है वो सॉल्व ही नहीं हो पा रही है और ज़्यादातर जो है हमारा ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर जो है वो पलूट हो चुका है आज की तारीख में और लगातार पलूट हो रहा है और इसमें मैं तो ये भी कहूँगा कि कुछ सरकारी एफर्ट्स में सिंसरिटी की भी कमी नज़र आती है कहीं कहीं पर कानून तो हमारे यहाँ बने हैं परंतु उसका इन्फोर्समेंट जो है वो बहुत कमज़ोर रहता है जैसे मैंने अभी आपको बताया था हमारी एक देश की संस्था है जिसको सेंट्रल पॉल्यूश सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड बोलते हैं और ये इनकी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जो नदियों में लेक्स में, इकोसिस्टम में और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह के ऊपर ये काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं मगर ये अभी तक जो है इनका कोई नतीजा ज़्यादा जो है वो जो है सामने आया नहीं है और अभी हालत ये आ गई है कि ये वाटर पोल्यूशन ने एक अलार्मिंग रूप सा खड़ा कर दिया आप देखिए ना हम हमारे सबके घरों में जो भी थोड़ा बहुत भी अफोर्ड करने लायक हैं लोग सबके घर में हम लोगों ने फिल्टर लगा रखे हैं मेरे को लगता नहीं है कि म्यूनिसपलिटी का पानी तो आजकल बहुत ही कम इस्तेमाल हो पा रहा होगा शहरों में पीने के लिए सब लोगों ने अपने फिल्टर लगा रखे हैं अलग से और बगैर फिल्टर के तो हम पानी पीने की बात सोच ही नहीं सकते शहरों और ये ये हाल उस देश का है जो हमारे यहाँ Uh, मतलब दुनिया का हमारा सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हम लोगों को मानते हैं जो न, जो हम लोग इंदस और गंगा नदियों के किनारे बसाई बसाई गई थी हमारी सिविलाइजेशन को मगर ये अब हम लोगों का हाल ये हो गया है तो ये अभी ऐसे ही चल रहा है मगर अभी कुछ दो साल पहले से जो दो सालों से जो अभी नई सरकार हमारे आई हुई है इन्हीं कुछ ऐसे कदम उठाए हैं तो जिससे एक आशा की किरण हम लोगों में जागी है और इसमें मैं अगर जिक्र करूं तो एक सच भारत अभियान का प्रोजेक्ट जो है ये 2015 में एक साल पहले ही लॉन्च किया गया है तो इसमें इन्हीं जो स्टेप्स लिए हैं उससे ये जो ख़ास करके इसमें सफाई का है और इसमें कचरे प्रबंधन का भी है तो इसमें अगर ये प्रोजेक्ट चलता है अच्छा जिसको कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सिंसियरिटी से स्टार्ट किया है हमारे पूरे भारतवर्ष में करीब चार हज़ार ज़िलों में तो इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ देखिए उम्मीद तो की जा सकती है कि पानी में पानी की क्वालिटी में शायद कुछ समय के बाद सुधार आने की उम्मीद है और एक आपने और सुना होगा ये हमारे प्रधानमंत्री ने ये शौचालय बनाने की काफ़ी बड़ी योजना चला रखी है इसमें अभी हमारे मैं देख रहा था जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि हमारे देश में 600 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो आज भी ओपन में शौच के लिए जाते हैं और उनके पास शौचालय नहीं है मगर अभी स्थिति में शायद सुधार होना शुरू हो गया क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि अभी जो इस योजना के तहत जो सरकार ने चलाई है करीब एक लाख बानवे हज़ार शौचालय जो हैं वो बन चुके हैं एक साल के अंदर और सरकार ने करीब साढ़े ग्यारह करोड़ शौचालय बनाने की योजना बनाई है तो जो 2019 तक इसको पूरा करने का उसने बीड़ा उठाया हुआ है तो शायद ये उम्मीद की जा सकती है कि अब ये कुछ समय के बाद ये जो सोच का जो विषय है जिससे जो हमारे वाटर पोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है तो उसमें कुछ सुधार होने से शायद वाटर पोल्यूशन में भी कुछ सुधार होगा एक आपने और सुना होगा हमारे यहाँ जो गंगा नदी है इसमें भी ये भी सबसे पलू, ज़्यादा पल्यूटेड रिवर है हमारे देश में क्या ये विश्व की सबसे ज़्यादा पल्यूटेड नदी कहलाती है तो इसको भी साफ़ करने का एक प्रोग्राम बनाया है जिसका जिसको उन्होंने नमामी गंगे बोला है तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है और काफ़ी छोटे मोटे और प्रदेशों में और केंद्रीय सरकार के जो हैं वो वाटर पल्यूशन को रोकने के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स अभी चलाए गए हैं और अभी मैं कुछ दिन पहले ही पेपर में देख रहा था कि जो डिफरेंट संस्थाएं इंडिपेंडेंस के बाद बनाई थी गवर्नमेंट ने डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने तो उनको अभी हटा करके ये नेशनल वाटर कमीशन करके एक नई संस्था बिचाने बनाने पर भी विचार कर रही है ये गवर्नमेंट कि वाटर से रिलेटेड जितने भी इशू होंगे पॉल्यूशन हो चाहे संरक्षण हो या कोई और प्रोजेक्ट्स वो सारे के सारे शायद ये संस्था ही देखेगी तो देखिए अगर ये संस्था बनती है तो शायद ये उम्मीद की जा सकती है कि वाटर पॉल्यूशन या पानी से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं उनको और ज़्यादा सीरियसली लिया जाएगा और चीज़ों में शायद सुधार होने की उम्मीद है राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ उनके भी दिमाग में चल रहा हूँ कि सचमुच किस तरह की बातें हैं और किस तरह से काम करना है एकदम बहुत ब्रॉड लेवल पे हम सभी को मिलकर काम करना है ये हम सभी के ध्यान में आ रहा है और हर व्यक्ति का इसमें जिम्मेवारी बनता है कि वो अपनी तरफ से किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन करें हम किसी संस्था से जुड़ कर भी कर सकते हैं इंडिविजअल भी कर सकते हैं और अपने सोसाइटी में भी ये काम कर सकते हैं मुझे लगता है कि इन सभी पर थोड़ा थोड़ा हम लोग अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तब भी बहुत बड़ा जो हेल्प है वाटर पोल्यूशन को रोकने में हम सब लोग मिल काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है कुछ समय में आ सकता है चलिए जैसे कि आपने कहा कि सरकार ने अभी जो स्वच्छता अभियान के बारे में जो काम चल रहा है अगर वो अच्छी तरह से हम सभी लोग इनिशिएटिव लेकर काम करते रहेंगे तो आने वाले कुछ समय के बाद जो वाटर पोल्यूशन है वो बहुत कम हो सकता है ऐसी आशा की करण मुझे नज़र आ रही हैं और राजीव जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने अभी अभी इस विषय में बताया कि नमो गंगे ये प्रोजेक्ट में क्या क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में बताइए एक हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने नमामी गंगे करके प्रोजेक्ट बनाया है इसमें ये गंगा नदी को साफ करने की एक नई योजना बनाई है वैसे तो अगर मैं बताऊं आपको कि जब से हमारी आज़ादी हुई है तब से ही हमारी सरकारें जो हैं वो काफ़ी इसके ऊपर काम करती आई हैं मगर वो सारे की सारी जो हैं वो टोटली नाकाम नाकामयाब साबित हुई है तो 2008 में आपको शायद ध्यान होगा हमारी जो उस समय केंद्रीय सरकार थी उसने गंगा नदी को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया था और ता ये जब नेशनल रिवर डिक्लेयर हुई है उसके बाद से थोड़ा सीरियसनेस इसमें आई है और आ, काम शुरू हुआ है मगर कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं थी तो जो ये अभी प्रेजेंट सरकार है इसने एक जो ये नमामी गंगे प्रोजेक्ट बनाया है इसमें जो पिछले तीस सालों से जो गंगा नदी की सफाई की जा रही थी उसमें चार हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और उसके बावजूद भी आप देखिए कि हमारी जो नेशनल रिवर है उसको सबसे ज्यादा पोलूटेड रिवर का नाम दिया गया है तो अभी गवर्नमेंट ने ये पाँच साल का प्रोजेक्ट बनाया है नमामि गंगे और इसमें बीस हजार करोड़ का बजट इन्हें अलाट किया है और गोरमेंट ये दावा कर रही है कि हम इसको 2019 तक जो है वो सुधारेंगे और इसके पानी को हम जो है वो नहाने लायक और पीने लायक बनाएंगे अब देखिए कितना सक्सेस मिलती है इसमें और इसमें जो है जो मेन अच्छी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि एक इन्हीं ने जर्मनी के साथ कांटेक्ट किया है और जर्मनी में उन लोगों की एक नदी है राइन और एक और नदी है डोनाबे ये दो नदिया उनकी जो है राइन नदी मेन है तो उस नदी को ये उसकी हालत भी गंगा नदी की तरह थी और वो भी वहाँ की उस कंट्री की लाइफलाइन है जैसे हमारी गंगा नदी है वैसे उनकी राइन नदी है अच्छा। तो जर्मनी में भी उसको बिल्कुल साफ कर लिया है मतलब किसी हालत किसी स्टेट पे ये गंगा नदी नदी की तरह ही पोलूटेड थी और आज उस नदी का पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया है तो ये इन्हें जर्मनी के साथ उसको कंसल्ट कर रहे हैं और उनकी मदद ले रहे हैं तो उम्मीद की जा रही है कि शायद हमारे भी हम हम लोगों को भी जो राइन नदी साफ हो सकती है तो गंगा नदी भी साफ हो जाएगी सही बात है राजीव <laughs> जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि ये खबर सबसे अच्छी थी जो आपने इसके पहले जितने भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे थे उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगी क्योंकि अगर राम नदी साफ़ हो गई है तो गंगा नदी भी साफ हो सकती है और इसमें कोई दोहरा नहीं है सिर्फ हमें जो जो चीज़ें वहाँ पर किया जाएगा उसमें अच्छी तरह से हमें सपोर्ट करना है हमें अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखना है हमसे कोई गलती ना हो हम कोई कचरा उसमें ना डालें हम कोई गंदगी उसमें ना फेंके ये हमें ध्यान रखना है राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनका भी कोई सुझाव हो कोई बात हो तो ज़रूर आप हमें मैसेज कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर आपको समय की मांग इस कार्यक्रम में इस विषय पर जो बातें बताई हैं वो कैसे लग रही हैं या आप कोई बात उसमें जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप भी मैसेज कर के अपने नाम के साथ में लिख भेजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर चलिए दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा अल्पविराम आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो Oh sha नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और आज हम लोग बात कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन पर यानी पानी का प्रदूषण इस विषय पर हम लोग बहुत ही अच्छी चर्चा कर रहे हैं आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और मैं चाहूँगा कि अभी जैसे कि हमने बात की नमामि गंगे इस विषय पर राजीव जी बता रहे थे कि सरकार का ये एक टारगेट है दो तक वो लोग गंगा की पानी को पूरी तरह से साफ पीने लायक और नहाने लायक बनाएंगे और इसी विषय को आगे लेते हुए मैं राजीव जी से फिर से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम लोग वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं उस विषय पर बात बताइए हम लोग देखिए इसमें जरूरत है कि हम लोग इसको आ, तीन फील्ड्स में हम इसको काम करें तो शायद कुछ हम कुछ हम अपना भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और कुछ हम सरकार की भी मदद कर सकते हैं तो पहले तो ये है कि आ, एजुकेशन ऑफ मासेस जिसको हम कहते हैं कि पब्लिक को वाटर पोल्यूशन और सैनिटेशन के बारे में टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के बारे में से अवेयर कराना जैसे टॉयलेट्स का इस्तेमाल आपने देखा होगा कभी कभी हम लोगों के चैनल पर आते हैं सरकारी एडवर्टीज़मेंट टॉयलेट्स के विद्या पालन करती हैं और नदियों में लेक्स में पॉन्ड्स को किस तरीके से हम लोग साफ़ रख सकते हैं पानी में हम किस तरीके से जो टॉक्सिक पदार्थ हैं वो ना फेंकें और वाटर पॉल्यूशन के जो नियम हैं उनका हम कैसे पालन कर सकते हैं या इस प्रकार से जो हम ग्राउंड वाटर है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करना चाहिए हमको तो ये एजुकेशन ऑफ मासेस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और दूसरा मुद्दा जो है वो ये है कि जो हमारे देश में जो ला बना हुआ है वाटर पोल्यूशन का जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि लाश तो बहुत बने हुए हैं मगर उसका कड़ाई से पालन नहीं होता है तो पहली बात तो हमको थोड़ा बहुत ला के बारे में भी पता होना चाहिए कि वाटर पॉल्यूशन के ला क्या है और इसको नहीं पालन करने से क्या असर पड़ सकता है हमारी सेहत के ऊपर और क्या सरकार एक्शन ले सकती है दूसरा ये है कि कुछ इंटरनेशनल लॉज भी होते हैं वाटर पल्यूशन के जैसे आप ओशन वगैरह को ऐसे पल्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर फिर ओशन लॉज ओशन्स में जो है वो इंटरनेशनल लॉज आ जाते हैं और आप देखिए हमारे देश में जो मैंने आपको बताया था कि 50 परसेंट ग्राउंड वाटर जो है वो, वो पोलूटेड हो चुका है तो अभी क्या हो रहा है हमारे हमारे यहाँ जब जहाँ जिसको मर्जी आ रहा है वो पानी निकाल लेता है ज़मीन से अपना बोरवर लगा करके और इसके कायदे कानून तो बने हुए हैं मगर उसको कोई पालन ही नहीं, नहीं करता है नहीं। तो उसका उसका अभी जो मैं पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पानी निकाला गया और नाइन नाइन स्टेट्स ऐसे हैं जो साउथ में सेंट्रल इंडिया में वेस्टर्न इंडिया में जिसमें 90 परसेंट जो है वो ग्राउंड वाटर निकाला जा चुका है और रिचार्ज नहीं हो रहा है तो ये स्थिति ये आ गई है और तीसरा मैं बताऊंगा इसमें कि इकोनॉमिक रीजन्स भी जो हैं वो यह है कि हम लोग अपने जो आ, सीवेज वाटर का जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो हम बनाएँ उसको ले डाउन करें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो मैंने बताया था कि वो लगे हैं तो काम नहीं करते हैं या कम हैं तो इन ये भी इसको भी ठीक करने की ज़रूरत है और जो हमारे वाटर स्टोरेज के पॉइंट्स हैं उनको भी रिस्टोर करना चाहिए और जैसे आप देखिए कि कभी कभी सुनाई पड़ता है कि खास करके जब कोई भूकंप आता है या कोई और नेचुरल आपदा आती है तो पता लगता है कि हमारे शहरों में जो वाटर बॉडीज़ थी उनको फिलअप करके वहां पर सब फ्लैट्स बन गए तो वो जो है वो यही कारण है कि वहाँ पर फ्लड्स आ रहे हैं और वहाँ पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है तो उनको भी रिस्टोर करने की ज़रूरत है तो ये चीज़ें हैं और एक मैं तो कहूँगा जो विदेशों में जो जिसको फॉलो करते हैं कि कई कई देशों में कि पलूटर पेज प्रिंसिपल कहलाता है कि जो जो पलूट करेगा वो उसको साफ करने के लिए पेज करेगा तो कुछ ऐसा सिस्टम हमको भी सोच विचार करना होगा अपने देश में ताकि जो ये पोल्यूशन की वाटर पोल्यूशन की समस्या इतनी भयंकर हो गई है और लोग खुलेआम जो हैं वो ख़ास करके फैक्ट्रीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ हैं वो खुलेआम नदियों में अपना पूरा पूरा वेस्ट वाटर बहा रहे हैं तो वो उसपे उसपे चेक लगेगा कम से कम और अंत में मैं ये भी आपके श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं वो सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर ना छोड़े मतलब कुछ तो हम अपने लेवल पे कर ही सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पानी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कम से कम एक बार चेक करिए अगर आप म्यूनसपलिटी का पानी पीते हैं या कहीं बाहर नलके का हैंडपंप हैंडपम्प से ला के पी रहे हैं तो कम से कम ये तो उसको चेक कर लीजिए कि वो पानी पीने लायक है कि नहीं है और ये रमेश जी बहुत आसान है ये जैसे हम लोग मैं सरकारी जो डिपार्टमेंट में काम करता था जैसे बी एस एफ में आपको मालूमी है तो हम लोग अपने कैंपस में हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ जो कैंपस में वोर हेड टैंक्स जब हम लोग बनाते थे और बोरवेल खोदा जाता था तो हम लोग बराबर मतलब एक ड्रिल के तौर पर पानी को टेस्ट कराते थे अच्छा और ये टेस्टिंग जो है वो हर साल छ महीने के अंतराल पे बराबर आज भी होती है पानी को टेस्ट कराया जाता है अच्छी लैब से और उसमें अगर कोई भी कमी पेशी पाई जाती है तो वो हम उसका फिर उपाय करते थे वाटर ट्रीटमेंट के लिए तो ऐसा हम लोग सब कर सकते हैं अपने और अगर आप देखते हैं कि म्यूनिसपलिटी का पानी टेस्ट का जो है पहली बात तो उन्हीं का काम है मगर कुछ हम लोग भी, आ, भी कुछ इनिशिएटिव कर सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन लेवल के ऊपर हम टेस्ट कराएं अगर रिपोर्ट खराब है तो हम उसको सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर टीवी के माध्यम से सार्वजनिक करें ताकि जो एजेंसीज इसके लिए ज़ुमेदार हैं वो इसको ठीक कराएँ क्योंकि तो जब तक इस प्रकार से अवेयरनेस नहीं आएगी लोगों में और लोग जागरूक नहीं होंगे तो ऐसे ही गंदा पानी पीते रहेंगे सही बात। तो ये एक तो ये करना चाहिए और दूसरा ये कि जैसे हम लोग अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो घर में जो हमने लगा रखे हैं अगर वो कनेक्ट नहीं है तो उसको कनेक्ट कराएं उसको समय समय पर उसको यकीन करें कि वो हमारे एरिया में किसी मतलब जो म्यूनसिपलिटी के पानी की लाइनें पड़ी हुई हैं उससे न मिक्स हो रहे हो ना लीक कर रहे हो और अगर हम हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ हमारा वेस्ट वाटर जो है नदियों या नालों में सीधे बह के जा रहा है तो हम उसको चेक करें और हम लोग जो कचड़ा है वो नाल नाले वगैरह में ऐसे या नदियों में डायरेक्ट डिस्पोज आप नहीं करें अब आप देखिए हम लोगों ने शहरों में तो मैं ये देखता हूँ कि जो लोग अपना सारा घर का जो पूजा पाठ का कचरा है या और भी कचरा है वो अपना पुल के ऊपर से निकल रहे हैं तो वो गाड़ी से शीशा खोला दिया। और डाल दिया उसमें तो अब ये ये काम तो हमको बंद करना होगा ना तो ये जब तक ये सब चीज़ें हम लोग सोच विचार नहीं करेंगे तो नहीं होगा तो हम लोग अपने नदियों को या नालों को या अपने तालाबों को जो है वो उनकी साफ़ सफाई रखें उनको कुछ हम लोग मिल मिला के उसको साफ़ करवाएँ म्यूनसपलिटी से कराए कुछ हम लोग श्रमदान करके भी कुछ कर सकते हैं और मैं एक यहां पर एक और चीज़ कहना चाहूँगा वैसे ये हम लोग पसंद तो सारे ही करते हैं और इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी हमारे देश में बहुत हो रही है वो है कि जो वाटर हम लोगों को सप्लाई म्यूनसिपलिटी करती है उसका जब हमें चार्जेस देने की बात आती है तो हम लोग सब सोचते हैं कि चार्जेस हमारे बच जाएँ और हमसे वाटर सप्लाई का कोई भी चार्ज ना लिया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ रीज़न है जो हमारे देश में जिसकी वजह से हमारे जो म्यूनसपलिटीज़ हैं या लोकल बॉडीज़ हैं वो उसको वाटर पलूशन के मामले में ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि तो उनके पास पैसा ही नहीं होता है तो हम लोगों को मेंटली तैयार रहना चाहिए कि जो भी हम वाटर खर्च कर रहे हैं उसका हम पैसा पे करें सही। और पैसा पैसा जैसे हम बिजली का पे करते हैं तो हम पानी का भी पैसा पे करें क्या दिक्कत है इतना ज़्यादा तो पैसा नहीं होता पानी का तो उससे गवर्नमेंट को या जो लोकल बॉडीज हैं उनको भी थोड़ा मदद मिलेगा कम से कम वो इनि, इनि, इनिशिएटिव थोड़ा सा कुछ पैसे से का इस्तेमाल करके सफाई उफाई कर सकते हैं जी जी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शायद हम अपने लेवल, अपने पे, लेवल पे भी लेवल कर, सकते कर सकते हैं सही बात है राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया मुझे लगता है कि आप जैसे कि व्यक्तिगत रूप से हमें जो कदम उठाना चाहिए उसमें से आपने जो बताया कि जो भी हम पूजा पाठ करने के बाद जो कचरा निकलता है उसका एक मान्यता बनी हुई कि गंगा में जाके ही छोड़ना है पानी में ही छोड़ना है तो लोग इसी तरह से करते आ रहे हैं और मैं देखा कि कभी कभी पानी बहुत लंबा भी अगर नाला हो तो चल के जाएंगे लोग वो पानी में ही छोड़ के आएंगे कहीं और फेंकेंगे नहीं तो ये तो इसी से जो है बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में अभी आ रहा है कि उस वजह से भी कितना सारा दिक्कतें हो रही तो हम सभी लोग ये सारी जो आदतें हमारी हैं उसमें बदलाव लाना है और आप उन सभी चीज़ों को जो है एक गड्ढे में डाल दीजिए साफ़ सुथरा एक अपना कैबिन कचरे का जो कुंडी होता है उसी में डालने से अच्छा है क्योंकि जितना हम कचरा नदी नालों में डालेंगे वो फिर हमारे लिए मुश्किल काम कर देगा और हमारे आने वाले समय में पीने का जो पानी है हमारे लिए उतना जितना आज तो हम लोग फिर भी फिल्टर पानी मिल रहा है तो पी रहे हैं अगर हो सकता है कभी फ़िल्टर पानी ना मिले अगर नाले का ही पानी पीना पड़े तो क्या होगा हमारा तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखना है और राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और मैं हमारे दोस्तों से कहूँगा कि आप आज से क्या क्या चीज़ें परिवर्तन कर सकते हैं पानी को प्रदूषण न करने के लिए आप अपने तरफ से क्या कदम उठा सकते हैं वो जरूर मैसेज कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर हमें अच्छा लगेगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कुछ समझ में आया और आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस देश के लिए अपनी तरफ से चलिए राजीव जी काफ़ी समय हो गया है और मुझे लगता है कि अभी हमें इजाज़त लेना चाहिए लेकिन उसके पहले आप एक मैसेज जरूर दें देखिए हम तो केवल यही कहना चाहेंगे कि जल है तो कल है इस बात को हमको सबको याद रखना चाहिए कि अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे कल तो, क्योंकि पानी एक बहुत स्केर्स कमोडिटी है ये आ, इसको हमें आ, अपने लिए भी रखना है और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रखना है और अभी तो ये ये आ, पेपरों में और टीवी में आता रहता है कि अब अगला विश्व युद्ध जो होगा पानी के लिए। वो पानी की वजह से होगा <laughs> हम लोग अपने लेवल पे कदम उठा सकते हैं वो जरूर उठाना चाहिए चाहिए बाकी सरकारों को इस काम की में मदद करना चाहिए। आ, बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया सरकार अपनी तरफ से अपना काम करेगी लेकिन हमें अपनी तरफ से भी करना चाहिए जब तक दोनों तरफ से काम नहीं होगा तो पूरे विश्व में यह बदलाव नहीं आएगा इसलिए जरूरी है ताली जैसे दो हाथों से बसती है वैसे ही हम अपने लेवल पे भी हमारी तरफ से जो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं जैसे कचरा नाली या गंगा के पानी में नहीं फेंकना है कचरे के डब्बे में डाल देना है या फिर हमें जो पानी का बिल है वो टाइम टू टाइम सरकार म्यूनसिपलिटी में देते रहना है ताकि वो भी उनके उस पैसे से जो है वाटर फिल्ट्रेशन का काम अच्छी तरह से कर सकें हमें साफ़ पानी दिलवा सकें और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हमने शो के दरमियान राजू जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं तो वो जितना हो सके आप अभी से करना शुरू कर दीजिए ताकि आने वाला भविष्य जो है आने वाला जनरेशन जो है उनके लिए साफ़ सुथरा पानी मिल सके और जो जल है तो कल है राजीव जी ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और जल के लिए जो युद्ध होने वाला है वो भी हम रोक सकते हैं अगर अभी से हम लोग उसमें काम करना शुरू करेंगे इस तरह के जो छोटे छोटे आदत हैं और सरकार को जिस तरह से हमें मदद करना चाहिए वो करते रहेंगे तो इस तरह का कोई भी बात हमारे बीच में नहीं आएगा तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही राजीव जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया पानी का प्रदूषण पर वाटर पॉल्यूशन पर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मस्कर तुझसे नाराज नहीं जिंदगी है तेरे मासूम सवालों से ओ परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ मैं तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ है तेरे मासूम सवानों से हूं ओ परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ मैं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 जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए मिले जो कभी धूप में मिले के ठंडे साए हो तुझे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हो हैरान आज अगर भर आई हैं बूंदे बरस जाएंगी आज अगर भर आई हैं बूंदें बरस जाएंगी कल क्या पता किन के लिए है?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 तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ